रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्तिरसाम कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय श्रीमदर स्वामी श्लू प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय साधन भक्ति उसके अंतर्गत विधि भक्ति विधि भक्ति में हम अभी विधि भक्ति के विधि विधानों का पठन कर रहे हैं यहाँ पे तो शुरुआत में श्री रूप गोस्वामी चौसठ अंक बताते हैं भक्ति के विधि विधानों में वैधि भक्ति के विधि विधानों में और फिर एक एक करके उसके ऊपर विस्तार से बताते हैं हरेक अंग को तो हमने चौसठ अंक कल देख लिये ये छठे अध्याय में था शिल प्रभुपा द्वारा विरचित अनुवाद में और आज हम अध्याय से प्रारंभ करेंगे हम ज्ञाजनशलाकक्षुरमीलिता ये तस्म श्रीगुरव श्रीचैतन्य मनोभीषम स्थापित येन भूतले स्वयं रूप ददाति मह्यम ददिस्वदाक वंदे हम श्री गुरातपलगैवांश श्रीूपग्रह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीराधापादा सह गण लिताचतन्य प्रभुनंदीअ अदाधर श्रीवा साधि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हम एक वस्तु रोज करेंगे जब तक के भक्ति के अंगों का विवरण चल रहा है विस्तार में चौसठ अंग जो है भक्ति के जो यहाँ पे तो वर्णन हो रहे हैं उसका लिस्ट मैं रोज पढ़ लूंगा एक बार ताकि याद रह जाएगा थोड़े समय कम से कम कुछ अंग तो याद रह जाएंगे और क्या करना चाहिए एक साधना चार्ट जैसा बना देना चाहिए उसमें भक्ति के चौसठ अंग लिखे हैं एक फुल के भेज लेंगे तो हो जाएगा आगे पीछे आगे पीछे करके चौसठ आ जाएंगे बत्तीस होता है एक खाने में एक बंदे में और फिर उसके सामने तारीख लिख देने की तो टिक कर सकते कौन कौन सा किया कितना पालन किया नहीं किया तो इस तरह से हम अपनी भक्ति को डेटा एनालिसिस कर सकते उसका विश्लेषण करके हमारे ध्यान में रहेगा जितना बन सके उतने अंग में हम आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए तो मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ बोलना शुरू कर रहा हूँ पहले दस विशेष महत्वपूर्ण अंग प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना दो गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना तीन श्रद्धा पूर्वक तथा भक्तिपूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना चार गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिह्नों पर चलना पांच कृष्ण भवन में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना छे भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम क्यागना त्यागना चाहते हो इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हमें स्वीकार न करना चाहते हो सात द्वारका वृंदावन गंगा जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना आठ केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना तो भौतिक जगत में आवश्यकता अनुसार संबंध रखना नौ एकादशी के दिन व्रत रखना दस पवित्र वृक्षों की यथा वटवृक्ष की पूजा करना ये दस प्रारंभिक है उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण दस अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग बारह भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना तेरह बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना चौदह न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना न ही श्रीमद भागवत या भागोत गीता पढ़कर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना पांच पंद्रह सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना सोलह क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना सत्रह देवताओं का अनादर न करना 18. किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना 19. भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्थविग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना 20. भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को भी सहन न करना ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और उसके बाद अन्य 40 हैं। 21. शरीर पर तिलक धारण करें यह तिलक वैष्णव चिन्ह है ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है 23. अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें चौवालीस 24. अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। 25. अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। 26. भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाएं। 27. जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाएं। 28. भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाएं। २९ मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमाएं की जाएं। ३० मंदिर में संपूर्ण २९ २९ में ही सम्पूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए ३० मंदिर में अर्थविग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए की स्वयं सेवा की जाए बत्तीस गायन करें तैतीस संकीर्तन करें चौतीस कीर्तन जप करें पैतीस प्रार्थना करें छत्तीस प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करे सैतीस महाप्रसाद को ग्रहण करें अड़तीस चरणामित पान करें उनतालीस अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को 40. सुना विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। 41. अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। 42. समय समय पर आरती करें 43. श्रीमद भागवत भगवदगीता तथा तो अन्य ऐसे ग्रंथों से भगवान की भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। 44. अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें पैतालीस अर्चा विग्रह का स्मरण करें, छियालीस अर्चा विग्रह का ध्यान करें, सैतालीस स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, अड़तालीस भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें, उनचास अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें पचास अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करे इक्यावन कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करें। बावन हर हालत में शरणागत बने रहें। त्रेपन तुलसी के पौधे को सींचे चौपन नियमित रूप से भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुनें। पचपन मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। छप्पन वैष्णवों की सेवा करें सत्तावन अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें अठावन कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें उनसठ जन्माष्टमी पर विशेष सेवा आयोजन करें साठ अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए और सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए इकसठ भक्तों के बीच में ही भागवत पढ़ने का आनंद उठाया जाए बाहरी लोगों के बीच में नहीं बैसठ अधिक बड़े बड़े भक्तों की संगति करें अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें या उन्नत भक्तों की संगति करें त्रेसठ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। चौसठ मथुरा की सीमा में या मथुरा मंडल में वास करें। ये हो गए कुल मुलाकर चौसठ और 5 जो मूल है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पांच वो है अर्धविग्रह की पूजा श्रीमद भागवत का श्रवण भक्तों की संगति संकीर्तन तथा मधुर मधुरावासु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्री मूर्ति श्रवण तो उसमें से अभी प्रथम अंग गुरुपादश्रय तो गुरु पादाश्रय के विषय में कल हमने थोड़ा देखा ना कि गुरु था चरण कमलों में जाना ही होगा पर निष्णतम ब्राह्मणी पर समाश्रम तो गुरु पादाश्रय करने की नित्यता यहाँ पे बताते हैं कि इसलिए गुरु के चरण कमलों में जाना ही चाहिए ऐसे गुरु जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात है अर्थात शास्त्र में भी पटु है और भगवान के भी शुद्ध भक्त है ऐसे गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है अन्य जगह पे आता है शाब्द शाब्द ब्रह्मणी मतलब शास्त्र में और पर ब्रह्मणी मतलब भगवान परम ब्रह्म तो दोनों में निष्णात होने चाहिए भगवान की भक्ति में भी और शास्त्र में भी अन्य जगह पे आता है तद विद् तद विज्ञान्थ सरुख स गुरु एवं अभिगछेत हमित पाणी सोत्रियम तो अन्य जगह पे भी इसी प्रकार से उपनिषद आता है कि वो ब्रह्म भगवान को जानने के लिए जाना ही होगा गुरु के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है अभिगछेत तो वहां पर भी आता है इसलिए कोई यदि सोचता है कि मैं बिना गुरु की शरणागति लिए भक्ति करूंगा तो उसका भक्ति में प्रवेश ही नहीं है क्योंकि प्रवेश ही ही पहला अंग है गुरु शया, शया। तो पहले अंग से ही वो आउट हो गया भक्ति में नहीं रहा इसलिए जो लोग अपने हिसाब से भक्ति करना चाहते हैं गुरु की शरण नहीं लेना चाहते हैं तो उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती है वो भक्ति में प्रवेश ही नहीं होता है उसका विधि भक्ति में प्रवेश ही नहीं होता है तो प्रगति की क्या बात तो है इसलिए अनिवार्य अंग है ये अन्य जगह तो बताया है बंगाली भजन में आश्रय लिया भजे भजे कृष्ण तारे नहीं तजे बाकी सब मारे अकारों ने कि जो आश्रय लेकर के जब पादाश्री की बात हुई ना गुरु पादाश्री को जो गुरु का आश्रय लेकर के भजन करता है तो उसको कृष्ण कभी नहीं छोड़ते हैं और बाकी जो सब जो शरण नहीं लेते हैं वो अकारण मर जाते हैं उनका कोई भक्ति में प्रगति नहीं होती है तो इसलिए अनिवार्य अंग है और इसलिए शास्त्रों में हम अन्य जगह पे भी देखते हैं कि गुरु को किस प्रकार से बताया है? तो शौनकादि ऋषि शुद्ध गोस्वामी को कहते हैं तम न संरम निश्चित कर्ण भगवान की व्यवस्था से हम जैसे अः अभाग्य लोग हम जैसे लोग पतित लोग जो आ, इस संसार के सागर को तरने के लिए उत्सुक है उनके लिए भगवान की कृपा से भगवान की व्यवस्था से आप हमारे समक्ष आ गए, गोस्वामी को कह रहे संदर्शित धात्रा दुष्तरम निश्चिति शताम ये संसार सागर जो बहुत ही कठिन है तरने के लिए और खासकर कलयुग में जहां पे सत्व गुण हर लिया जाता है कलिन सत्व हरांग कलयुग के लोग जिनका सत्व पूरा हर लिया गया है ऐसे लोगों के लिए आप हमारे समक्ष अभी आ गए हैं, जिस तरह से कर्ण धारावार सागर में जो नाव है उसके जो कप्तान है उसके प्रकार से आप आ गए हैं, अर्थात आप गुरु है गुरु तो को इस प्रकार से देख रहे हैं शौनक आदिवेशी शुत गोस्वामी को गुरु के रूप में देख रहे हैं कि वो कप्तान है नाव के और इस इस कर्णधार इसलोक को भगवान श्री कृष्ण ही विस्तार करते हैं में सुलभम सुदुर्लभम प्लम सुकलभम गुरु कर्णधारम मया अनुकूल नभस्वेतमान भवाम न करे सहात्मा कि ये जो निर्देह है वो एक नाव के समान है अच्छे से बनाई हुई नाम लवम सुकल और बहुत ही दुर्लभ है लेकिन अभी सुलभता से प्राप्त हो गया है अभी सुलभम सुदुर्लभम बहुत दुर्लभ है मनुष्य दे प्राप्त देखने अभी प्राप्त हो गया है और वेद शास्त्र रूपी सही दिशा में रहने वाली पवन भी प्राप्त है यानुकूलन तो ये सब लेकर के व्यक्ति को पुमान व्यक्ति को ये तर लेना चाहिए गुरु कर्णधारम तो गुरु है वो ये नाव का कर्णधार है या कप्तान है और शास्त्र के जो वाक्य है शास्त्रों के जो वचन है वो आ, आ, अनुकूल पवन है तो लाभ उठा करके गुरु इस मनुष्य नाव को संसार से हमको तराने के लिए उपयोग करेंगे तो बावजूद भी यदि कोई संसार करता नहीं है तो वो आत्मघाती है ऐसा वो श्लोक में बताते हैं तो यहाँ पे भी गुरु की गुरु का महत्व है उसके बिना भवाब भी नहीं कर सकते वो बताया है जैसे अनेक अनेक श्लोक गुरु गुरुपसती की नित्यता नित्यता मतलब महत्व या आवश्यकता नित्यता मतलब आवश्यकता तो आप हरिपक्तिविला ग्रंथ में पाएंगे हर एक विषय को शुरू करने से पहले उसकी नित्यता बताते हैं तो पहले ही अध्याय में शुरुआती गुरु गुरुपसति से होती है गुरु ग्रहण करने की आवश्यकता तो उसकी नित्यता बता दे नित्यता मतलब अनिवार्यता उसके बिना नहीं होगा कार्य तो उसमें ये बहुत सारे ऐसे श्लोक सुधृत करके अः सनातन गोस्वामी स्थापित करते हैं कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है में थोड़े बता दिए है जो सबसे महत्वपूर्ण है तो शब्द ब्रह्म मतलब शास्त्रों में निष्णात होने चाहिए युक्ति करके सब कुछ समझा पाना चाहिए और ये आवश्यक है क्योंकि नहीं तो शिष्य के जो संशय है उसको दूर नहीं कर पाते गुरु तो इसलिए यह आवश्यक है सनातन गोस्वामी कहते हैं कि शब्द ब्रह्म में भी निष्णात होना चाहिए अन्यथा शिष्य के जो संशय है उसको दूर नहीं कर पाते और परे ब्रह्मणी यदि निष्णात नहीं है परम ब्रह्म अर्थात भगवान की सेवा में निष्णात नहीं है तो अनुभव दान नहीं कर सकते शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति नहीं करा सकते संशय दूर करा भी कि शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति करानी है तो कृपा देनी पड़ेगी तो भक्ति में भी निष्णात होने चाहिए क्योंकि स्वयं के पास यदि भक्ति नहीं है सही से तो दूसरों को कहा प्रगति करा पाएंगे जो दीक्षा गुरु है उसके विषय में चेतन चरित में आता है कि मदन मोहन जो है तीन नाथ है गोड़िया के मदन मोहन गोपीनाथ और आ, मदन मोहन गोविंदा और गोपीनाथ एक है संबंध के अधिष्ठाता देव मदन मोहन अभिदेह के गोविंद जी और प्रयोजन के हम्म गोपीनाथ तो वहां पे तात्पर्य मिश्ल प्रभु पर लिखते हैं कि जो दीक्षा गुरु है वो मदन मोहन जी का प्रतिनिधित्व करते हैं मदन मोहन जी दीक्षा गुरु के माध्यम से कार्य करते हैं और ये मदन मोहन जी दीक्षा गुरु के माध्यम से हमारा इस भौतिक जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको हर लेते हैं क्योंकि वो मदन को भी मोहित करने वाले भगवान तो हमको मदन मोहित करते रहते हैं हमेशा मदन मतलब कामदेव तो हम कामदेव के अनुयायी अनुया तो। तो, तो तो कामदेव एक बाण मारा तो खत्म हो जाते हैं हम सब कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है शरीर की रह जाती है वो कामदेव को जो मोहित करने वाले वो मदन मोहन है वो मदन मोहन, वो मदन मोहन गुरु शिक्षा, शिक्षा गुरु को भेजते हैं उसी प्रकार से गोविंद जी शिक्षा गुरु का प्रतिनिधित्व शिक्षा गुरु गोविंद जी का प्रतिनिधित्व करते हैं गोविंद जी शिक्षा गुरु को भेजते जिससे वो हमें शिक्षा दे ट्रेनिंग दे तो हमारा जो प्रशिक्षण होता है शिक्षा गुरु से वो तो गोविंद जी कराते हमारा और परमात्मा भी शिक्षा गुरु परमात्मा कभी प्रतिनिधित्व करते शिक्षा दो। तो इस प्रकार से का प्रथम अध्याय आदि लीला के प्रथम अध्याय में आता है ये सब बनना तो इसलिए गुरु को दोनों में पटु होना चाहिए शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। शब्द ब्रह्म मतलब वेद शास्त्र और परब्रह्म मतलब भगवान की सेवा दोनों में निष्ण्त होने चाहिए आगे दूसरा अंग तस् क्या है गुरुपाद्र तस्त कृष्ण दीक्षा तस्मात् कृष्ण दीक्षाधि शिक्षण श्री कृष्ण दीक्षाधि शिक्षण उनसे तस्मा मतलब उनसे गुरु से दीक्षा लेना और शिक्षा लेना कृष्ण की दीक्षा लेना कृष्ण दीक्षा लेना और कृष्ण शिक्षा लेना इत्यादि सब लेना तो जो अभी श्लोक आया था तस्मात गुरु प्रपदेत जिज्ञा सुषे उत्तमम उसके बाद वाला ही श्लोक है भागवतम में ही तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित गुरुआत्म दैवत अमाययानुवृत्य दोहरी त्मात्मोहरी उसके बाद श्लोक है पहले दीक्षा काया और अब तो यहाँ पे आते हैं श्लोक के बाद अनुवाद कर प्रभु मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा हे राजन शिष्य को गुरु को शिष्य को चाहिए कि गुरु को गुरु रूप में ही नहीं अभी तो भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है दूसरा शब्द में शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इस रूप में स्वीकार करें। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद भागवत सीखे श्रीमद भागवत का श्रवण एवं प्रवर्तन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है श्रीमद भागवत का श्रवण एवं कीर्तन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा तो प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है के महत्वपूर्ण वाक्य नियमित श्रीमद भागवत का श्रवण करना नियमित श्रीमद भागवत की कक्षा में उपस्थित होना जागृत होना और सुनना ये अति आवश्यक है नियमित मतलब यहाँ पर नित्य नित्यम भागवत सेव या नित्य रूप से भागवत की सेवा करने से तो शिला प्रभुपाद ने ये पूरा शिला प्रभुपाद ने ही नहीं ये हम देखेंगे इसमें ये सब दिया हुआ ही है भक्ति के सामने सिंधु और विस्तार हरि भक्ति विलास में तो ये सब वहां पे ही विधि दी गई है शिल प्रभुपाद तो केवल हमारे पास लेकर क्या है सब विधि उधर ही है कि रोज हमारी भागवत कक्षा होती है कथा होती है भागवत गीता कक्षा होती है यहाँ तो भगवत गीता भागवतम रामायण इत्यादि सब कथा होती है तो इसका श्रवण अनिवार्य है यदि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो यदि नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं तो मत कीजिए तो श्रीमद भागवती कक्षा में मत आइए श्रवण मत कीजिए यदि प्रगति नहीं करना चाहते तो ठीक है लेकिन यदि प्रगति करना चाहते हैं तो यहां पे बता रहे हैं। कृष्ण दीक्षा शिक्षण यह होना चाहिए यह नहीं होता है तो भूल जाने चाहिए प्रगति का पांच में से एक महत्वपूर्ण अंग है ये सही ये पहले दस अंग की बात चल रही है तो इसलिए प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है अन्यथा नहीं जा सकती नित्य भागवत श्रीमया सुनवताशाली कथा शावन की सूरित सताम भगवान पुण्यशाली कथा सुनने पर स्वयं भगवान जो हृदय में है वो हमारे अभद्रों को धो देते हैं तो इस प्रकार से नित्य ये कथा कहा भागवत की कथा हम श्रवण करते ऐसा तो करते करते प्राय हमारे जब अभद्र नष्ट हो जाते हैं प्राय कुछ रह जाते हैं तब भक्ति निष्ठा पूर्ण हो जाती है क्या है श्लोक नित्यं भागवत श्रीवया नष्ट प्राय शोभद्रेशुम भा, नित्यं भागवत श्रीवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठी लोग बोलते हैं ना बहुत पूछते हैं कुछते हमारी भक्ति में दृढ़ता कब आएगी निष्ठा कब आएगी किस प्रकार से हम दृढ़ता से भक्ति करें तो सरल पद्धति है भागवत में दिया है कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो कथा श्रीमद भागवत है श्रीमद भागवत की कक्षा इत्यादि है तो उसका नित्य सेवा करके रोज रोज उसकी सेवा करके उसमें आ करके उसको समझ करके उसमें सुन करके उसको उसके वो मनन करके उसको जीवन में उतार करके अभद्र हृदय के नष्ट हो जाते हैं वो अभद्र नष्ट होते हैं भगवान स्वयं उसको नष्ट करते हैं वो ऐसा नहीं है कि ये कोई साउंड वाइब्रेशन ऐसा है कि अंदर खून में वाइब्रेशन करता है उसके कारण इसी तरंग उत्पन्न होती है कि अभद्र चीजें दूर हो जाती है ऐसा नहीं है भगवान स्वयं जो हृदय में है वो अपने हाथों से उसको धोते हैं लेकिन हमको स्वेच्छा से और सरल हृदय से उसको ग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि भगवान स्वयं धोने वाले हैं जब भगवान स्वयं धोते हैं तो हमको देखते हो कि ये आदमी को चाहिए कि नहीं चाहिए इसको अनर्थ पकड़ के रखना है कि छोड़ना है पकड़ के रखना है तो नहीं धोते हैं भगवान स्वयं धोते हैं इसलिए उनको पता रहता है सब कुछ हृदय में ही बैठे तो तो स्वयं धोते हैं इसलिए नष्ट हो जाते अभद्र तो भक्ति में निष्ठा प्राप्त होती है शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी वेदों में हुई है। और शिला रूप गोस्वायेंगे कि प्रकट हो जाता है जिससे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है यसे देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरव ते कथिता की अर्था प्रकाशंते महात्मनाम नाम महात्म उस श्लोक का प्रोपन है बताने बता तो इस तरह से गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना बहुत संक्षिप्त में एक श्लोक में बता दिया गुरु गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में विस्तार से दीक्षा कैसे ली जाती है शिक्षा कैसे होती है शिष्य क्या करना चाहिए वो वो आ, अभी आएगा लेकिन ये गुरु से दीक्षा लेना और उनसे उपदेश प्राप्त करना गुरु महाराज का प्रवचन है शिष्य का प्रधान कर्तव्य है गुरु से सुनना तो इसलिए गुरु से सुनना चाहिए उनसे प्रवचन सुनने चाहिए उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए शिक्षा के अनुसार कार्य करना चाहिए यह उसका प्रधान कर्तव्य है क्योंकि सुनने से सुनने से तो उसके हृदय के भी अभद्र नष्ट होते हैं और भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है वो भी स्पष्ट होता है भक्ति अनुकूल भावनाएं स्पष्ट होती है भक्ति प्रतिकूल भावनाएं स्पष्ट होती है इस तरह से जब वो मनन करता है कि कौन कौन सी चीजें भक्ति में अनुकूल भावनाएं हैं मेरी कौन कौन सी और मेरी कौन कौन सी भावनाएं भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं ये फिर समझ में आता है मनन करने पर इसके ऊपर और ये समझ में आने पर फिर उसको निधि व्यासन करना है जो अनुकूल भावनाएं हैं उसको बनाए रखे उसको आगे बढ़ाएं और जो प्रतिकूल भावनाएं भक्ति की उसको धीरे धीरे समाप्त करे उससे बचने का प्रयास करें ऐसी भावनाएं उत्पन्न नहीं होने दें। तो इस तरह से ये शिष्य को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए गुरु से दीक्षा लेकर के ऐसा नहीं गुरु से दीक्षा प्राप्त होने पर शिष्य का कर कर्तव्य तो समाप्त हो गया कई लोग बहुत सेवा करते, करते हैं बहुत मेहनत करते हैं बहुत जप करते हैं बहुत रीदिंग करते हैं दीक्षा लेने के लिए एक बार दीक्षा मिल गई तो बेरा पार ऐसा सोचते दीक्षा मिल गई तो बेड़ा पार हो गया वैसा सोचते हैं कि जब तक दीक्षा नहीं मिली तब तक तो, तो मेरे सब पाप कर्म मेरे ऊपर आएंगे दीक्षा मिल गये तब करेगा गुरु सब उसको लगेगा अभी मैं तो कुछ भी कर सकता हूं तो ये सरल हृदय नहीं है ये कपट बुद्धि है और जो कपट बुद्धि है उनके ऊपर चैतन्य में आप कृपा नहीं करते कपट बुद्धि नहीं होनी चाहिए कई बार पाया जाता है भक्तों में कि कई बार कई बार पाया जाता है भक्तों में कि वो दीक्षा लेने के लिए सब कार्य करते हैं यही उनका दीक्षा प्राप्त करना होता है और दीक्षा मिलने के बाद सब समाप्त हो जाता है उनका दीरा हो जाता है एक साल तक माला करेंगे दीक्षा लेने के बाद माला हिल जाती है अभी तो दीक्षा हो गई अभी तो ठीक है अभी तो दीक्षा हो गई अभी तो ठीक है तो नहीं इसलिए तस्मात दीक्षी कृष्ण दीक्षा दि शिक्षण ये तीसरांग है ना तीसरा दूसरा गुरुपाद आश्रय तस्मात्त कृष्ण दीक्षाधि शिक्षणम दुष्टांग है तो दीक्षा और उसके बाद शिक्षा प्राप्त करनी है गुरु से यह हमारा प्रधान कर्तव्य है फिर तीसरा श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना यह विश्रम भेणा गुरु सेवा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना विश्रम्ब भाव से आचार्य मूएत सर्वदेवमयो गुरु ग्यारहवे स्कंद में ये श्लोक आता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं बता हे उद्धव गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अभी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही मानना चाहिए उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए नहीं सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से सारा सारे देवताओं की सेवा हो जाती है शॉर्ट तो में एक एक श्लोक में सब बता रहे हैं रूप गोस्वामी विष्णम भेणा गुरु सेवा तो आचार्य मतलब गुरु मैं स्वयं हुए भगवान कहते हैं उनकी कभी भी अवमानना नहीं करनी चाहिए उनको सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए मर्त्य बुद्धि से और सर्वदेवमयो गुरु सभी देवो सभी देव गुरु में आ जाते हैं सभी देवता इसलिए गुरु पूजा करने से हम तैतीस करोड़ देवता की पूजा करते हैं रोज रोज हम तैतीस करोड़ देवता की पूजा करते आपको कोई बोले कि भाई आप तो देवता की पूजा क्यों नहीं करते हो तो हम पूछ सकते हैं उस व्यक्ति से अच्छा आप किस देवता की पूजा करते हो तो बोलेगा मैं तो शिव जी की भी पूजा करता हूँ मैं तो दुर्गा की भी पूजा करता हूँ और मैं तो गणेश की भी पूजा करता हूँ बस तीन देवता हम रोज तैतीस करोड़ देवता की पूजा करते हैं रोज सुबह साढ़े आठ बजे साढ़े सात बजे <laughs> क्योंकि गुरु पूजा में सभी देवता आ जाते हैं सर्वदेव मयो गुरु तो इस तरह से ये गोपाल भट्ट गोस्वामी सत्य दीजिका में स्थापित कर दें कि कैसे एक वैष्णव को किसी भी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गुरु की पूजा करते हैं और गुरु में सब देव आ जाते हैं और कृष्ण की पूजा करते कृष्ण में सब कुछ आ जाए इससे अलग से देवी देवता की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है तो ये श्लोक श्रीमदभागवत में ग्यारहवें स्तन में सत्रहवे अध्याय में आता है और ये श्लोक के विषय में गुरु महाराज काफी विवेचन किया अलग अलग जगह पे और ये श्लोक केवल आध्यात्मिक गुरु के ऊपर ही लागू नहीं होता है अभी तो हरेक कार्य क्षेत्र में जो गुरु है उसके ऊपर लागू होता है ये श्लोक उनकी कभी अवमानना नहीं करनी चाहिए जो हमारा भारतीय समाज है भारतीय सभ्यता है या तो वैदिक सभ्यता जिसको हम कहते हैं तो उसका ये अभिन्न अंग था कोई छोटा सा भी गुरु होगा किसी का तो शिष्य कभी उसकी अवमानना नहीं करता है वो बहुत ही खराब माना जाता है संगीत के भी गुरु हैं संगीत सिखा रहे हैं राग सुर ताल ये सब सिखा रहे हैं तो वो भी पूजनीय होते हैं शिष्य के लिए ऐसा देखा जाता है कि किस प्रकार से वो संगीत के गुरु या तो इवन जो कारपेंटरी सिखाते हैं सुधारी काम तो उसके पास भी जब कोई जाता है सीखने के लिए बच्चा या कोई भी तो वो गुरु की तरह आचरण करता है हाँ शिष्य की तरह आचरण करता है उसकी उसकी मदद करेगा ऐसे पहले सिस्टम ऐसी भी थी कई बार ऐसा होता था कि जो मान लो कि कोई सुधारी काम करने वाला आदमी है तो वो तो, तो अपना काम करता रहता है लेकिन उसके वहां पे कोई बच्चे को छोड़ गया सीखने के लिए सुधारी काम मान लो मान लो बहुत दूर के गांव का है तो उसके घर पे छोड़ जाएगा पास के गांव का है तो दिन में आ जाएगा ऐसे तो उसको सिखाते थे कुछ पैसा नहीं लेते थे उसके लिए सुथारे काम सिखाने के लिए तो वो जो आता है लड़का लड़का हो या बड़ा हो जो भी है तो वो घर काम में मदद करेगा पूरी उसको घर काम में कराएगा और उसको सुथारे काम में भी मदद करेगा और इस तरह से हम जिसको अंग्रेजी में अप्रेंटिसिप बोलते हैं एक मजदूर जैसा बन गया उसका उसके साथ रह के सीख जाता है और ये सिखाता भी जैसा ऐसा हम देखते जैसे आप अनंत पद्मनाथ गुरु को पूछेंगे तो उनके घर में वो सिलाई का काम चलता था पहले उनके पिताजी करते थे तो उनके पिताजी के यहाँ भी कई बार ऐसे होते से थे ऐसे लड़के आते थे सीखने के लिए तो महीने दो महीने चार महीने ऐसा रह के जाएंगे तो उनका खाना अपना सब ये लोग करेंगे गुरु लेकिन उसके पास फिर काम भी कराएंगे और शुरुआत में आएगा तो बहुत काम से नहीं होता लेकिन बाद में तो आधा काम तो कर देता है तो ऐसा करके लेकिन उसका आचरण पूरा इसी प्रकार से रहता है वो कभी अवमानना नहीं करेगा तो गुरु महाराज बताते हैं कुछ प्रवचनों में कि ये श्लोक केवल उन्हीं आध्यात्मिक गुरु के ऊपर लागू नहीं होता है जो तीनों गुणों से परे हैं। अभी तो हरेक क्षेत्र में जो गुरु हैं, तो उनके ऊपर ये श्लोक लागू होता है क्योंकि हर एक क्षेत्र का जो ज्ञान है वो भगवान से ही आ रहा है तो वो भगवान के वो विशेष ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इसलिए उस तरह से उनको देखना होता है तो इस तरह से गुरु गुरु भी उसी में आ गए ये जो श्लोक विशेष रूप से आया है भागवतम में आचार्य उम विधान्याम वो गुरुकुल का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उस समय यह श्लोक आता है कि गुरुकुल के जो आचार्य है वो मैं ही हूँ ऐसा समझो तो उनको मर्त्य बुद्ध ना मर्त्य बुद्धिया था उनकी ईर्षा मत करो शिलूपात एक जगह पे इसको समझाते ईर्षा नहीं करो मतलब क्या शिलूपात बताते गुरु है तो प्रताड़ना करेंगे प्रताड़ना करेंगे आपको डाटेंगे फटकारेंगे तो ऐसा मत समझो कि ये गुरु मेरा दुश्मन है इसलिए मुझे डाटता फटकारता है कि ये गुरु मुझसे ईर्षा करता है ऐसा मत सोचो शिल परूप क्योंकि गुरु मुझसे ईर्षा करता है ऐसा मैं सोचूंगा मैं भी गुरु से ईर्षा करूंगा तो इस तरह से आ, असुया मत रखो गुरु के प्रति शिल परूपा एक प्रवचन में इस श्लोक को खोद करके इसका विस्तार इस प्रकार से करते हैं तो इसलिए गुरु की सेवा करनी उनको चाहिए उनको असूया नहीं करनी चाहिए पॉइंट ये है यहाँ पे तो विश्रम भेण गुरु सेवा तो यहाँ पे तो विश्रम्भ जो शब्द है कि आदर भावना से मैं कृतार्थ हो गया गुरु का कृपा प्राप्त करके यहाँ पे सेवा का मौका मिलता है इस प्रकार की भावना से गुरु की सेवा करनी है ये विश्रम्भ शब्द के लिए ये श्लोक आया है वास्तव में गुरु सेवा में विश्रम्भ होना विश्रम भेण गुरु सेवा उनको अवमानना नहीं करना तो हम सोचते हैं कि गुरु को तो बहुत फायदा होता है मैं इसके साथ कहा मैं इसके पास सीख रहा हूँ तो गुरु को बहुत फायदा हो रहा है मैं उसको आ, क्या बोलते हैं मैं उसको मैं गुरु को लाभ पहुंचा रहा हूँ कृतार्थ कर रहा हूं मैं गुरु को मैं कितना महान हूँ कि मैं गुरु के पास सीख रहा हूँ तो इसको कितना फायदा मिल रहा है देखो तो वो भावना सही भावना नहीं है उसको काटने के लिए श्लोक है विष्रम्भ भावना होनी चाहिए आदर सम्मान की भावना अर्थात कृतार्थ हो गया मैं गुरु की सेवा करने का मौका प्राप्त होने से न कि मैंने गुरु को कृतार्थ कर दिया सेवा करके उनकी और कई बार हम हंसते हैं ये चीज सुन करके लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कितनी मैं सेवा करता हूँ उससे गुरु को कितना लाभ है देखो ये हमको अंदर से हृदय से विश्रम्ब भावना उत्पन्न करना सीखना पड़ेगा कृतार्थ होना सीखना पड़ेगा कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है गुरु की तो ये हमारा सौभाग्य है और सौभाग्य समझ करके हमें कृतार्थ हो गया इस तरह से भावना उत्पन्न करनी होगी ये सीखना पड़ेगा ये तब हम सीख पाएंगे जब हमको मूल्य पता है गुरु सेवा का तब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे इसको चौथा है साधु पुरुषों के पद चिहनों का अनुसरण साधु मार्गानुगमनम साधु वर्तमान यथा स्का स्कंद पुराण में जैसे दिया है साम्रग्ञ साम हेतु पंडिता संताप वर्धिता पूर्वे येना संता पतश्थिरे, पतश्थिरे। स्कंद पुराण में बताया है स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा तो साधु पुरुषों का अनुगमन करें क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जातीम से पद्म पुराण में दिया है तिरगे ब्रह्म या मल श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरेर भक्ति कल्पते ब्रह्म अमल में है यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यता सहज या कहलाते हैं ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज समझ रखा है सस्ता समझ रखा है जिनके अपने मन गणंत मनोरथ है और जो शास्त्रों के आदेशों को नहीं मानते ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते विरोध कर सकते हैं अनुकूल नहीं था अतए उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया शास्त्रों की परवाह ना करने वाले बौद्ध या अन्य धर्म, धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते हैं सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं अतः उन्हें भक्त माना जाना चाहिए इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है तो ऐसे अवतारों के अनुयायी वेद ज्ञान बड़ा जड़ा नहीं होता वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की को स्वीकार करना जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान के श्रेष्ठ को तो नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकतावाद कहलाता है नास्तिकवाद नास्तिकतावाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जन के लाभ हेतु तो वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं यद्यपि भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ है अतः उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा तो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी तो इसका उत्तर होगा कि यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो उस समय वेदों रह, वेदो की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए यही नहीं भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करे और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाए यहाँ पे साधु वर्तमानों वर्तनम दिया है कि साधु मार्ग का पालन करना और इसमें उद्धरण दिया श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि ये साधु मार्ग आते ते उसके ऊपर यहाँ पे उद्धरण दे रहे हैं साधु मार्गानुगमन का श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्री राशि विधि साधु मार्ग या वर्तमा उसका अर्थ है ऐसा मार्ग जो वैध या तो प्रमाणित मार्ग है वास्तविक मार्ग है सत्य मार्ग है ऐसे मार्ग का अनुवर्तन करना तो ये मार्ग शास्त्र का मार्ग है श्रुति स्मृति पुराणादि पंच रात्र विधि विना एकांति की हरेर भक्ति एवं कल्पते तो क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम भक्ति का वर्णन कर रहे हैं गुरु की शरण में आ गए उनसे दीक्षा प्राप्त की उनसे शिक्षा प्राप्त की उनकी सेवा शुरू कर दी लेकिन लेकिन लेकिन यदि वो गुरु शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है तो सब व्यस्त हो गया सब कुछ व्यर्थ हो गया क्योंकि गुरु तो ऐसे बहुत सारे प्राप्त होते हैं जो सहज या भक्ति करते हैं कराते हैं शास्त्रों को साइड में रखो बोलते हैं शास्त्रों को नीचे लोगों के लिए है हम लोग तो रागानुगत स्तर पे हैं या तो भाव के स्तर पे आ गए हैं तुमको मैं सीधा स्वरूप सिद्धि करा देता हूँ इत्यादि दे। तो उसमें भी आया कृष्ण दीक्षा हुई कृष्ण के विषय में शिक्षा दी गुरु की सेवा हुई उनका पादाश्रय हुआ लेकिन सब पानी में, कोई लाभ नहीं हुआ इसलिए साधु वर्तमान वर्तमानम साधु वर्तमानु वर्तनम सही मार्ग होना चाहिए सत्य मार्ग होना चाहिए किसी के मन ग्रंथ मार्ग नहीं होना चाहिए इसलिए सही गुरु की शरण में अभी हो सकता है कि गुरु सत्य मार्ग वाला है ये तो हमने अभी बात की कि गुरु ही ढोंगी है लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही क्योंकि गुरु पादाश्रय में ही आ गया कि सत्य गुरु कौन है ब्रह्मणी उपश्रमाश्रयम ब्रह्म शाद पर निष्णातम शब्द ब्रह्म में और पर में निष्णात तो इसलिए यहाँ पे शब्द ब्रह्म में निष्णात गुरु तो शास्त्र के विरुद्ध नहीं हो सकता है इसलिए श्रुति स्मृति पुराणाधिक गुरु के लिए लागू नहीं हो रहा है यहाँ पे तो फिर किसके लिए लागू हो रहा है शिष्य के लिए गुरु शास्त्र में पटु है गुरु पर ब्रह्म की सेवा करने में भी पटु है शिष्य ने उसके पास दीक्षा भी ले ली और शिष्य गुरु के पास शिक्षा भी ले रहा है और उनकी सेवा भी कर रहा है लेकिन खुद शास्त्रों को स्वीकार नहीं कर रहा है स्वयं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि में बिना कार्य करता है सोचता है कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा तो ऐसा शिष्य भक्ति में प्रगति नहीं करेगा शिष्य को गुरु के निर्देश अनुसार श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र इत्यादि विधि के अनुसार कार्य करना होगा इसलिए साधु वर्तमानो वर्तनम इसलिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पे शिल प्रभु भगवान बुद्ध का उदाहरण देगा कि बुद्ध तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जब शास्त्र से विरुद्ध जाते हैं शास्त्र की अवहेलना करते हैं तो उनका जो आदेश उसको पालन नहीं करना चाहिए जो शास्त्र जो वास्तविक भक्त है वो उनके आदेशों का पालन ना करें नहीं करते हैं भगवान का अवतार होते हुए भी उनके वाक्यों का पालन नहीं करके उनको प्रसन्न करते तो ये बात यहाँ पे भगवान बुद्ध का उदाहरण इसलिए दिया कि जब भगवान के साथ भी ये बात है तो बाकी की सब की बात क्या है यदि भक्त स्वयं शिष्य स्वयं शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं उसको स्वीकार नहीं करता है तो उसकी तो कहाँ प्रगति होने वाली जब स्वयं भगवान बोलते हैं तब भी हमको शिष्य है या तो जो भक्त है उनको उस वाक्य का भी पालन नहीं करना इवन भगवान स्वयं यदि शास्त्र के विरुद्ध बोलते हैं तो, तो इसलिए यहाँ पे यह उदाहरण आया है और अंत में जो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान बुद्ध का अवतरण नास्तिकों के लिए हुआ था ताकि नास्तिक लोग भगवान बुद्ध को पालन करने लगे और इस तरह से भगवान को कुछ न कुछ तरह से पालन करना जिससे धीरे धीरे भक्ति आएंगे कैसे आएंगे धीरे धीरे तो पहले तो वेद का पालन कर कर के भक्ति से दूर जा रहे थे वेद से दूर जा रहे थे क्योंकि वेद में जो नहीं बताया है वो चीज कर रहे थे वेद का उल्टा आचरण वेद के नाम पे कर रहे थे तो पशुओं की हत्या कर रहे थे हिंसा इत्यादि मद्य पान इत्यादि बहुत कर रहे थे तो जिससे वो बहुत दूर जा रहे थे वैदिक पथ के भी बहुत दूर जा रहे थे वेद के नाम पे तो अभी भगवान बुद्ध को पालन करेंगे तो वेद की ही जो आधारभूत कुछ शिक्षा है धर्म के लिए सत्य दया तपोचम उसको वेद को हटा करके पालन करें क्योंकि वेद को काट दिया तो हम तो वेद में नहीं मानते चलो लेकिन सत्य सत्यदया तपचन तो उस तरह से वेद की ही शिक्षा सिखाई वेद का खंडन करके उनको लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए है जो वेद बहिष्कृत धीरे तो धीरे चलो इस स्टेप पे तो आए इस तरह से वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं लेकिन यदि कोई भक्त है जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वो यदि इसको स्वीकार करेगा तो, तो वो वेद का खंडन कर दिया तो भक्ति का वजूद ही चला गया तो उसका तो नुकसान हो जाएगा तो इस तरह से वो एक स्टेप ऐसे लोगों के लिए है भगवान बुद्ध का कि धीरे धीरे वो आगे फिर वेद स्वीकार करेंगे उसके बाद तो भक्ति का विचार करने की बात आई ऐसे दूसरा अर्थ साधु वर्तमान का पुराण क्योंकि वास्तविक मार्ग शास्त्र से आता है और वो मार्ग हम तक लेकर के आते आचार्यगण गुरु परंपरा के आचार्यगण लेकर के आते हैं तो उनके द्वारा जो प्रशस्त किया गया मार्ग है वो मार्ग का पालन करना गुरु भी उस मार्ग का पालन करते हैं और हमें भी उस मार्ग का पालन करवाते हैं ये भी साधु वर्तमान कहा जाता है साधुओं के द्वारा प्रशस्त जो मार्ग है यथा हम यहाँ पे जो पालन करते हैं सुबह मंगल आरती उठना स्नान करना मंगल आरती में गुरु आष्टक गाना जप करना कीर्तन करना गुरु पूजा करना भागवत कथा करना इत्यादि जो पूरा साधु मार्ग है जो हमारे आचार्यों ने हमको दिया है चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है जिसका वर्णन सिंधु में आ रहा है तो उस मार्ग का पालन करना साधु लोग ये मार्ग का पालन करके हमको दिखाते हैं और इसलिए उनको देखकर के हम इसका पालन कर रहे हैं शिला प्रभु पा स्वयं है, स्वयं ये चीज करके दिखाएं उनको देख करके हम सीख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु आए तो स्वयं भक्ति करके हमको सिखाए अपनी आचार्य प्रभु जीवन सिखाए दो साधु मार्ग साधु मार्ग का पालन करना ये साधु मार्ग अलग अलग अलग अलग चीजों के लिए साधु अलग अलग होते हैं जैसे गौरीय संप्रदाय में भक्ति कैसे करते उसके लिए हमारे गौरिय वैष्णव परंपरा के जो सभाचार्य है वो साधु हो गए और ओवरऑल भक्ति क्या है कैसे करनी चाहिए किस प्रकार से संबंध विदय प्रयोजन सब कुछ जो है ओवरऑल जो भक्ति का सिद्धांत है सब उस उसके लिए गौरिय संप्रदाय के तो आचार्य साधु है ही इसके अलावा श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य माधो संप्रदाय के आचार्य संप्रदाय के आचार्य सब जो वैष्णव आचार्य हैं तो वो भगवान परम है हम उनके दास है ये सब चीजें स्थापित करने में इसको आ, ये ये सब चीजों के लिए वो लोग भी साधु मान लिया और जो भौतिक जगत में हमको किस प्रकार से जीना है इस प्रकार से कार्य करना है अलग अलग समय में इस बद्ध अवस्था में जो हमारा शरीर संबंधी स्वधर्म है जिसको वर्णाशम कहते हैं तो उसको कैसे करना है उस विषय में यदि साधु गिने तो सब ऐसे लोग आ गए जो वर्णाशम को पालन कर रहे थे दृढ़ता से सही रूप में तो वो लोग इस वस्तु में साधु हुए जैसे मान लो कि हमको जानना है कि दंत धावन कैसे होता है दांतों को साफ कैसे करते हैं क्या था वैदिक समाज में पद्धति तो हो सकता है हमारे आचार्य ये चीज नहीं बताया है क्योंकि हमारे आचार्य तो ज्यादातर आध्यात्मिक चीज दिए हैं मुख्य रूप से क्योंकि वर्णाश्रम तो अपनी स्थिति में था फिर भी सनातन गोस्म इस विषय में तो बताते दंत धावन के विषय में लेकिन अन्य विषय में पूरा नहीं तो विषय में किस प्रकार से सब जगह पे अलग अलग ब्राह्मण लोग क्षत्रियुसारो लोग, वैश्य लोग, लोग, शूद्र जो भी वर्ण तो में, में आता हूं तो मुझे जानना चाहिए कि वैश्य वर्ण में जो लोग होते थे जो धार्मिक होते थे जो ब्राह्मणों को पालन करते थे ब्राह्मणों को कहा पालन करते थे और अपना संध्या वन इत्यादि करते थे तो वो लोग किस प्रकार से दंत धारण करते थे कौन से पेड़ के दातुन उपयोग करते थे किस दि, दिन कौन कौन से दातुन उपयोग करते थे कितने लंबे होते थे वो दातु कब नहीं तोड़ते थे कब निषेध था ये सब विधि होती है जरूरी नहीं है ये सब विधि शास्त्रों में पूरी तरह से दी हो शास्त्रों में दी होती है लेकिन फिर भी उसमें बहुत बारीकियां होती है जो हम ऐसे साधु मार्ग पे चलने वाले लोगों से ही सीख सकते सभी बारीकियां शास्त्र में नहीं आती तो इसलिए ऐसे साधु मार्ग को भी अनुगमन करना इसलिए साधु वर्तमान वर्तनम से तीसरा जो बात यहाँ पे व्यवस्थित स्थापित होती है वो है कि वर्णाश्रम का जो मार्ग है उसको भी पालन करना अपने स्वधर्म को पालन करना शरीर संबंधी स्वधर्म को भी पालन करते हुए जाना और साधु मार्ग में नहीं जाना अभी भी हम बचपन से सीखे हैं वो भी तो लोगों से ही सीखे कि दांत कैसे साफ करने चाहिए नहीं ब्रश और कोलगेट या तो पेस्ट या तो पाउडर और लगा करके सीधा दातों में मल देते तो ये भी हम उधी उसी तरह से परंपरा से सीखते आए हैं ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ईजाद किया लेकिन वो असाधु मार्ग है साधु के द्वारा पालन किया गया मार्ग नहीं था तो साधु वर्तमान वर्तन जो है बहुत विशाल अंग है और महत्वपूर्ण अंग है प्रमाण को ये साधु प्रमाण इसको कहते हैं साधु प्रमाण को यदि हम हटा देते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में शास्त्र से समझ नहीं पाएंगे कोई भी वस्तु को क्योंकि शास्त्र में चीजें विस्तार में नहीं दी होती है वो शास्त्र की जो वस्तुएं हैं उसके जो सिद्धांत हैं, उसके जो नियम हैं, उसको व्यावहारिक जीवन में साधु लोग पालन करते हैं और उससे हमको समझने को प्राप्त होता है तब शास्त्र में जो पढ़ते हैं उसका समझ में ये इस प्रकार से होता है अन्यथा व्यवहारिक रूप में उसको स्थापित करना कठिन हो जाता है इसलिए शास्त्रों के नियमों के अनुसार ही साधु के बिना शास्त्र नहीं समझ पाते और आधुनिक जगत के जो तथा कथित विद्वान लोग हैं वो लोग ने इस साधु प्रमाण को खत्म कर दिया वो लोग सीधा वेद पढ़ने जाएंगे सीधी भगवद गीता पढ़ने जाएंगे वो कहते हैं कि हमको बीच वाला कोई चाहिए ही इसके कारण वे हमेशा गलत निष्कर्ष से पहुंचते हैं महाभारत पढ़ेंगे लेकिन बीच वाला कोई नहीं चाहिए कोई आचार्य नहीं हजारों सालों से जिनकी परंपरा में महाभारत सिखाई जाती है पालन की जाती है उन लोगों को भाव नहीं देंगे नहीं हम स्वयं पढ़ेंगे देखेंगे आप लोग कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं इस तरह से ये एक पद्धति बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा वेद को तोड़ने के लिए क्योंकि उनको पता चला ये साधु प्रमाण हटा देंगे तो हम फिर वेद की अपने हिसाब से व्याख्या कर सकते शास्त्र के अपने हिसाब से बता सकते तो आजकल बहुत बहुत विचित्र रूप से रामायण के ऊपर अटैक हो रहे हैं खासकर और उसमें सीता की जो अग्नि परीक्षा है उसके ऊपर तो बहुत अटैक हुआ है और भगवान राम को कितनी गालियां दी हैं लोगों ने विद्वानों के समुदायों ने और जनसाधारण ने भी और दुर्भाग्य से हमारे इस्कोन के लोग भी कुछ उसमें सम्मिलित हो जाते हैं उन्नीस में एक भक्त स्त्री ने पूरा ऐसा आर्टिकल लिखा था जिसमें भगवान राम को गालियां लिखी एक तरह से उसी प्रकार से अभी किसी ने एक पुस्तक लिखी है सीता फायर करके तो उसी प्रकार की वो पुस्तक है परीक्षा के ऊपर इसको जिसमें बहुत अनाप शनाप लिखा है भगवान राम के विषय में इसलिए साधु सावधान साधु प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है साधु प्रमाण से जैसे हटे तो समझिए कि शास्त्र हमसे दूर हट गए बिना साधु प्रमाण शास्त्र नहीं समझ सकते किसी भी दृष्टि से ना तो आध्यात्मिक दृष्टि से न तो भौतिक दृष्टि से साधु वर्तमान अनुवर्तनम भक्ति भी करनी है तो साधु वर्तमान अनुवर्तनम साधु लोगों ने कैसे भक्ति की थी हमको करके दिखा रहे हैं वो कि हमको अपनी नई चीजें इजाद करने की जरूरत नहीं है उसमें या तो शास्त्र को नई तरीके से जानने की जरूरत नहीं है नई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है शास्त्र जो है वही है उसके अनुसार करना पड़ेगा तो प्रैक्टिकली हम साधु लोगों में देखते हैं शास्त्र कैसे पालन करना उनके माध्यम से चीजें होती है तो ये बहुत विशिष्ट प्रमाण है महत्वपूर्ण प्रमाण है इसके विषय में गुरु महाराज जो पुस्तक लिख रहे हैं वैष्णव कल्चर एडिकेटेड बिहेवियर उसमें एक बहुत लगभग पचास साठ या सौ पन्नों का एक ऐसे या अध्याय आएगा इस विषय के ऊपर प्रमाण के विषय के उसमें से साधु प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण विषय और खासकर वर्णाश्रम स्थापित करने के लिए जो उद्यत हैं हैं तो उन उनको यह समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे लिए साधु प्रमाण अति अनिवार्य अनिवार्य है अति आवश्यक है बिना साधु प्रमाण हम समझ नहीं पाएंगे कि चीजें कैसे करें हमारे लिए साधु प्रमाण हो सकता है पहले लोग क्या करते थे किस प्रकार से करते थे जैसे इसी साधु प्रमाण को पालन करते हुए हम लोग सोलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेकर करके आए हैं सोलार पैनल इत्यादि जबकि वो यदि लेकर आते तो हम बिना ग्रिड से कनेक्ट हुए लाइट उपयोग कर सकते थे लेकिन नहीं पहले नहीं होता था लोग नहीं करते थे भगवान स्वयं नहीं करते थे हम भी नहीं करते आपको शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी उपयोग मत करो ऐसा लिखा है कहीं कि बिजली का उपयोग मत कर कौन से शास्त्र में लिखा है नहीं साधु मार्गाम ऐसे ही हम गोबर गैस का यूनिट भी लगा सकते हैं। गोबर करती है गोबर से गोबर गैस में जाएगा गोबर गैस के यूनिट में उससे गैस उत्पन्न होगा और आप घर में बिना धुआं कुकिंग कर सकते हो। गैस जला करके जैसे सिटी में होता है ऐसे लेकिन हम सिटी के निर्भर नहीं हमने अपना यूनिट बना दिया नहीं ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पहले लोग ऐसा करते थे नहीं करते थे इस तरह से साधु प्रमाण है यशोदा माई गैस का बटन चालू करके नहीं आई थी दूध उबालने गई थी तो वो लकड़े से और गोबर से करते थे वो लोग गोबर गैस नहीं बनाते थे तो ऐसे अलग अलग स्तर पे साधु प्रमाण होते हैं और यदि साधु प्रमाण नहीं है तो हम चाय और तंबाकू को भी आ, क्या बोलते हैं मादक द्रव्य में नहीं गिनेंगे क्योंकि नाम नहीं आया चाय का या तंबाकू का कोई भी शास्त्र में दिया है चाय और तंबाकू मादक द्रव्य में आते हैं हम तो बोलेंगे हम तंबाकू खाते हैं उससे कहां चौथा नियम आर्थ? जो नियम है चार नियमों में से एक क्या है नशा नहीं करना तो हम कहाँ नशा कर रहे हैं तंबाकू तो थोड़ी नशे माते कौन से शास्त्र में दिया है चाय कौन से शास्त्र में दिए नशे ना उल्टा चाय के लिए तो मोरारी बापू बोलते हैं, ये तो भगवान राम का प्रसाद है वो बोलते हैं ना कुचा वो जो संजीवनी बूटी थी तो वो लेकर के आए भगवान राम के लिए हनुमान जी फिर भगवान राम को सुंगाई उसका रस निकाल करके कुचा जो बचा उसको फेंक दिया तो कुचा बोलने लगा की मेरा क्या आपने मुझको उपयोग करके फेंक दिया अभी मेरा क्या होगा मुझे तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि भगवान राम ने आशीर्वाद दिया कि कलियुग में तुम प्रसिद्ध होगी चाय के कु निकल जाएगा तुम्हारे नाम के आगे से जो खराब वस्तु है कु निकल जाएगा तुम चाय बन जाओगी और सभी कलयुग के सभी जीवों की मूर्छा दूर करोगी इसलिए चाय को तो भगवान राम का प्रसाद बचा देगा तो, तो कोई बोलेगा कहाँ है शास्त्र में तो चाय भी नहीं है मादक दव्य में उल्टा मुरारी बापू तो यह बोलते है और तम्बाकू भी नहीं है शास्त्र में मादक की तरह तो हम तो चाय और तंबाकू खाएंगे उसमें क्या समस्या कौन से शास्त्र में भी है नहीं साधु मार्ग अनुगमन हम साधु लोग बताते हैं प्रोगपद बताते हैं जो भी बड़े बड़े साधु हैं वो लोग बता नहीं ये नशे में आएगा कैसी बहुत महत्वपूर्ण ये प्रमाण इस प्रकार से है इसलिए इस प्रमाण में जो स्थिति नहीं है इसको मोल जो नहीं देते हैं वो लोग शास्त्र के मार्ग को पालन नहीं कर पाते अभी आगे हम कल करेंगे सद धर्म परिचासुपाद की जय रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्ति मृत सिंधु की जय गौर प्रेमानंदे